धि सकल मरो कर बचन स प्रेम सुनत मन हरहिं शियमा तु ति समय पठाये दाशी देखि सुअवसर आये सवकाश सुनि सब शिय सासु आयो जनकर निवासु कौशल्या साधर सनमानी आसन दिए समय सम आनी इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां दासियाँ जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर कर आईं उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुवें इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज कार निवास उनसे मिलने आया कौशल्याजी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए देख हक दे पुलक से थिलोचन महीन लिखन लगे सब सोचन सब शि राम प्रीति कि सूरति सब शि राम प्रीति किस मूरति जन करुणा बहुबे सब सूरति श्रियमा तु कह विधि बुध बाके जो दोनों सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर देख कर, और, कर वद्र भी जाते हैं। पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी है मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो दुख कर रही हो थीताजी की माता सुनैना जी ने कहा विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को बज्र की टाके से फोल रहा है अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति पर विपत्ति ढा रहा है सुधा देख करतूत करार जहा जहत का मानस सकृत मरार अमृत केवल सुनने में आता है और विश्व जहाँ तहा प्रत्यक्ष देखे जाते हैं विधाता की सभी करतूतें भयंकर है जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं हंस तो एक मान सरोवर में ही है सुनि सोच कह दे विशुमित्रा विधिगति बड़ी विपरी त विचित्रा सुनि ससोच कह दे विश्मित्रा विधिगति बड़ी विपरी त विचित्रा जोश जी पाल हरय भोरे बाल के सम विधि भोरी कौशल्या कह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है कौशल्याजी ने कहा किसी का दोष नहीं है दुख सुख हानिला सब कर्म के अधीन है कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है उसे विधाता ही जानता है जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है जा पाम ई सर जाय उत्पत्ति देवी मोह बस सोचियपुंचुस अचल अनादेपी अब आने हानि अवध की आज्ञा सभी के सिर पर है उत्पत्ति उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संघार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है ये सब भी उसी के अधीन है हे देवी मोह व सोच करना व्यर्थ है विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो है सके हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं सीताजी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और सत्य है आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे सिया बन, लखनऊ गहबर कह कौशिला सोच जी ने दुख भरे हृदय से कहा श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा बुरा नहीं मुझे तो भरत की चिंता है